होगा इसको कहते हैं अनर्थ तूने बड़ा बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने कोई विषय नहीं इसमें अमंगल है, है। तो परमार्थ जो है परमार्थ ही हमारे जीवन का उद्देश्य है परमार्थ साधन के लिए ही हम लोग सब छोड़ छाड़ के कोई शरीर से समस्त कुछ परित्याग करके ब्रज मंडल में आए हैं लेकिन ये त्यागना त्याग नहीं है मन से त्यागना ही त्याग है शरीर के द्वारा त्याग करने से कुछ नहीं होता है शरीर के द्वारा हमने त्याग कर दिया कोई वस्तु नहीं रखते हैं कोई वस्तु संपर्क में नहीं रहते हैं लेकिन भीतर में हमारे वासना है इच्छा है चाहन है मिल जाए तो अच्छा होता ऐसा होने से अच्छा होता लेकिन हम विवेक के द्वारा उसको दबा करके रखते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं ये हमारे साधन के लिए ये अनुचित है इसमें हमारे भजन में बाधा आ जाएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे विवेक जागृति के कारण हम विषय वस्तु संपर्क से दूर रहने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन इसको त्याग कहा नहीं जाएगा इसको त्याग नहीं कहा जाएगा अच्छा है उचित भी है वस्तु संपर्क से दूर रहना क्यों वस्तु सानिध्य से वस्तु संपर्क से वस्तु का गुण है? आके संचरित होता है साधक में अग्नि के पास रहने से ताप लगता है ये अग्नि का स्वाभाविक धर्म है तो ऐसा ही विषय सेवन नहीं करते लेकिन पास रहने से भी उसका एक ताप लगता है उसका कुछ असर क्रिया होती है अपने शरीर धर्मी मनुष्य के ऊपर ऐसे होता है इसीलिए यह भी अच्छा है लेकिन इसको बैराग कहा नहीं जाएगा कर्म इंद्रिया संयम जस्ते मनुष्य शरण इंद्रियान विमुरात्मा मिथ्याचार्य स थी कर्म इंद्रिया संयम्यो कर्म इंद्रियों को संयम कर लिया कर्म के इंद्रियों के द्वारा विषय सेवन नहीं करते हैं जो अस्त मनुष्य शरण लेकिन मन के द्वारा चिंतन करता है यह वो होने से अच्छा होता इंद्रियार्थन आत्मा कहते है जस्तु नियम अरबती अर्जुनो कर्मेंद्रिय कर्म जुग अशक्त उसको श्रेष्ठ कह रहे हैं जस्तु कर्म कर्मेन्द्री कर्म जस्तु कर्मेन्द्री संयम नियम अर्भदी अर्जुनों जो कर्म इंद्रिय के द्वारा विषय कर्म में लिप्त रहते हैं विषय जो हमारे शरीर धर्मी जो कर्म है उसमें लिप्त रहते हैं लेकिन अशक्त तो कोई उसमें इच्छा नहीं आशक्ति नहीं जस्तु कर्मेंद्रिया नियम अर्भति अर्जुनों कर्म इंद्रिय ही कर्मयोग हो के द्वारा कर्मयुग में लिप्त रहते हैं लेकिन कोई आशक्ति नहीं मन में आशक्ति नहीं बोलता उत्स्रेष्ठ है वो कर्म करते हैं लेकिन उसका मन में आशक्ति नहीं उत्सृष्ट है और ये कर्म नहीं करते हैं लेकिन मन में आशक्ति है बोलता है ये मिथ्याचारी है कर्म इंद्रिया नियम में आरोगी कर्म इंद्रिय कर्मजु को अ तो अनाशक्ति का नाम है बैराग अनाशक्त होना चाहिए तब जाके तुम्हारा भजन में मन लगेगा मन निश्चल होगा भगवत चरण में जब तक मन विषय के तरफ थोड़ा से भी तुम्हारे चित्त वृत्ति आकर्षित करने में समर्थ हो जाएगा तब तक जा करके निश्चल होकर भगवत भजन करना संभव नहीं है और कोई भी घटना होता है भला बुरा जो भी ये तो होता है शरीर धर्मी प्राणी मात्र ही घात प्रतिघात दंदात हर्ष विषाद मान अपमान लाभ हानि आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार ए? ये तो होता ही है होगा कोई ये, ये गारंटी नहीं दे सकते हैं जो हम भजन कर रहे हैं हमको ऐसा होना नहीं चाहिए क्यों हम भगवत शरणागत हैं हम भगवत भजन करते हैं हमारा कोई आदि व्याधि उपाधि दुख दरिद्री अशांति कलह ये होना नहीं बता ऐसा होता नहीं ये नियम है प्रकृति के नियम है ऐसा होता है होगा ऐसे मतलब तो भजन करते हैं तो ठाकुर जी हमको कृपा नहीं बोले हाँ कृपा करेंगे वो तो रक्षा करते हैं गिर ना जाए टूट ना जाए फूट ना जाए इतना करेंगे लेकिन वो जो दंद जो है उसका सामना करना पड़ेगा आ, ऐसा है और विशेषता यह है जो भक्त तो है वो उसमें विचलित नहीं होता है ये फर्क है वो जानते हैं जो भी करते हैं प्रभु की इच्छा तो प्रभु की इच्छा जान करके अपने चित्त वृत्ति को शांत रखने में समर्थ हो जाते हैं ना ना ये प्रभु की इच्छा अभी हमारे सामने जो विपत्ति आ रही है आ, ये प्रभु की इच्छा चलो प्रभु तुम्हारी तो इच्छा हमारी इच्छा हमारे स्वतंत्र तो इच्छा नहीं तो ऐसा मान करके वो शांत हो जाता है विचलित नहीं होता लेकिन जो भगवत शरणागत तो नहीं है जो भजन में प्रवृत्त तो हुए नहीं है जिनका भजन के प्रति कोई आग्रह नहीं है जिनका परमार्थी विषय कोई चिंता नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए वो मन को समझाना या शांत होना संभव नहीं है वो तो विचलित हो जाता है वो तो टेंशन में पड़ जाता है लेकिन भक्त तो टेंशन में नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए प्रलय हो जाए तो दुख के रुच्छति सुन से घबराते नहीं दुख के नहीं सुख संभोगि विषय वस्तु भोग पदार्थ यह आने से भी उसको आदर नहीं करते हैं ऐसा नहीं आहा आ गया तो खूब करो खूब खातिर करो ऐसा नहीं से उसको आदर नहीं करते हैं धन वित्त सब समृद्धि आने से भी वो तो उसको आदर नहीं करते जानते ये भी बंधन का कारण है प्रभु से प्रार्थना करते हैं hey, प्रभु तुम हमको बंधन मुक्त करो ये वस्तु पदार्थ इसके प्रति हमारे किंचित मात्र आसक्ति नहीं होनी चाहिए हे प्रभु हम तुम्हारे शरणागत तुम लो प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचा लेते हैं दादा हमें बुद्धि जोगंग, फिर प्रभु उसको बुद्धि देते हैं जिस बुद्धि के द्वारा वो समान लेते हैं अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे चक्रवर्ती रामाने समस्त राजाओं का राजा लेकिन देखो हर समय भगवत चिंतन में तल्लीन रहते थे कैसे ने भगवत चरण में समर्पित हो जानते हैं जो भी कर रहे हैं प्रभु की इच्छा जो हो रही है प्रभु की इच्छा जो होगी प्रभु की इच्छा तो साधक जब भजन करने आए हैं ना तो हमारी जो भजन में जो विचलित होना इसका एक कारण है भगवान के विधान के ऊपर हम ये भरोसा नहीं करते हैं ईश्वर सर्वभूतान तिष्ट भ्रमया भगवान सबके हृदय में रह करके जंतर जैसे नाचा रहे क्या करेंगे तो? क्या? तो तुम उनके शरणागत तो हो जाओ और कुछ करना है नहीं तत्प्रसादा फिर उनकी कृपा से परम शांति स्थान अंग प्राप्त परम शांति स्थान को तुम प्राप्त कर लोगे अकोलेश्वर कृष्ण आर सब वृत्त जारे शे तो करे नित्तो। नि इच्छा है जीव बांचा करे। इच्छा इच्छा कृष्ण भिन्न फल नहीं जी बहुत इच्छा करते हैं लेकिन भगवत इच्छा बिना उसको फलीभूत होना संभव नहीं है भगवान एक पत्र है जिसको जैसे नाचा रहे वो ऐसा ही नाच रहा है ये बात अगर हमने मन में धारण कर ले वास्तव में प्रभु ही एक पत्र करता है जो करने वाले हैं प्रभु कर रहे हैं करेंगे इसलिए हम क्यों चिंता करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है ना होने का कारण इसमें विश्वास ना होने का कारण हमारे चित्त विक्षिप हो जाता है हम उसको मानने के लिए तैयार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं ये कारण है वो कारण है ये कारण है एध, ऐसा है ऐसा है वैसा है जिस कारण हमारा भजन में बाधा आ जाती है थोड़ा सा विपत्ति आ जाती है थोड़ा सा झंझट आ जाती है थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम उसमें विचलित हो जाते हैं इसका कारण है जो प्रभु ही एकमात्र कारण है प्रभु की इच्छा से सब हो रही है ये विश्वास हमारा है नहीं मुंह में तो कहते हैं ये विश्वास होने से फिर जा करके उसका विक्षेप कोई संभव नहीं है श्रीधर स्वामी जो श्रीमद भागवत के टीकाकार उनका मन में बैराग आ गया घर छिड़के जाएंगे संन्यास लेकर के एक संतान हुआ है नवजात संतान शोभित एक संतान सोचे थे जे पत्नी के ऊपर संसार दे करके चले जाएंगे भजन करने के लिए लेकिन एक संतान हो गया आप सोच रहे हैं संतान हो गया ना अब उसका माँ मर गई संतान प्रसव करके देहांत हो गया पहले सोचे थे बच्चा को तो हम माँ के पास समर्पित करके जो भी धन संपत्ति है ये दे करके हम संन्यास ले लेंगे अब बच्चा छोड़ के चले गए माँ बच्चा को छोड़ के कैसे संन्यास लेंगे अब बच्चा का बड़ा होगा तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा नहीं तो हमारा तो वजन जीवन चौपट हो जाएगा अब इसको छोड़ के भी संभव नहीं है बहुत दुखी हो गया चिंता कर रहे हैं ये भगवान की क्या परीक्षा कौन सा परीक्षा जिस परीक्षा हमको भजन जीवन से अलग करके हमको संसार जीवन में हमको भेज रहे हैं ये भगवान की ये कैसी इच्छा है इतना में बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं शोक संतप्त होकर के चिंता कर रहे हैं अब मैं क्या करूं, कौन सा उपाय अवलंबन करूँ जिस उपाय के द्वारा हम इससे मुक्त हो करके हम जाएंगे भजन करने के लिए इतना में ऊपर से एक छपकी लेके एक अंडा गिर गया गिर गया उसमें से एक छप किली का बच्चा निकल गया बच्चा निकल खिल बिलबिल करके बच्चा तो इधर उधर भग रहा है वो देख रहा है इतना मक्खी आ गया सामने पट करके वो बच्चा मक्खी को खा लिया बस तो सोच रहे है देखो ये इसको कौन दिखने वाला है देखो ऊपर से गिर गया अंडा से निकल गया और सामने भी खाना मिल गया प्रभु ने खाना दिया खा लिया चल रहा है तो हम ये भी तो प्रभु की इच्छा इसको भी प्रभु देखेंगे हम देखने वाले कौन होते हैं जय राधे बोल करके वही बच्चे को वहीं पर छोड़ के संन्यास लेके चले गए जो करेंगे प्रभु करेंगे जो इच्छा प्रभु की इच्छा वास्तव में प्रभु के प्रति ऐसे विश्वास अगर होता है तो कोई भी स्थिति में साधक विचलित तो होते नहीं है उसका मन निश्चय होने में सहयोगी होते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी विश्वास ही है नहीं हम मुंह में कहते हैं एक कृष्ण आर्ष जारी जैसे नाचा तो इसी ऐसे ये तो मुंह में कहते हैं वास्तव में हमारे दृढ़ निश्चय हमारे मन में हुआ नहीं जिस कारण हमारा मन विचलित तो हो जाता है हमारा मन भजन में लगता नहीं है छोटी सी कोई बात हो जाता है छोटी सी कोई घटना हो जाता है छोटी सी कोई नुकसान हो जाता है ए, ए, जिस कारण हमारा चित्त विक्षिप हो जाता है भजन में बैठते हैं मन लगता नहीं मन इधर उधर भागता है वही चिंतन में लग जाता है ऐसा हो गया अब क्या होगा अब क्या होगा तुम चिंता करने वाले कौन होते हो अगर चिंता करके सब विषय का समाधान हो जाता तो मनुष्य चिंता करके इसे समाधान कर लेते समाधान होने का कोई संभावना नहीं है और तुम चिंता भी कर रहे हो तो तुम्हारे कीमती समय तुम नष्ट कर रहे हो जो हो रहा है प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहो देखते रहो दृष्ट बन जाओ संक्षण में कोई वस्तु तुम लेके नहीं आए और जाते समय भी कोई वस्तु तुम लेके नहीं जाओगे तो बीच में तुम क्यों चिंता कर रहे हो ये वस्तु तो नुकसान हो जाएगा ये वस्तु तो ऐसा है इसका क्या ये इसका क्या होगा अब मैं क्या करूँ कुछ नहीं तुम सिर्फ भगवत वर्षा करके तुम अपने कल्याण के लिए चिंता करो जब तुम पृथ्वी में आए हो अकेले आए हो कोई जानते नहीं थे तुमको ना तुम किसी को जानते थे उस समय ए? हम आए थे पृथ्वी में फिर धीरे धीरे संयोग हुआ है धीरे धीरे धीरे धीरे फैल गया संसार विस्तार हो गया एक दिन ऐसा ही सब छोड़ छाड़ के तुमको अकेला जाना पड़ेगा तुम्हारा कर्म संस्कार लेकर के तुमको जाना पड़ेगा विवाह शुकर लाख चेष्ट करती हुई भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे ए, काल समय पर तुमको ले जाएगा अपने कर्म अनुसार कर्म संस्कार अनुसार फिर जगह नया जगह जाकर के हमको जन्म लेना पड़ेगा भगवान सबके भीतर में रह करके पुतला जैसे नचा रहे हैं ये दृढ़ निश्चय करके जब वास्तव ये सत्य है तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं कुछ भी हो जाए कोई भी विपत्ति आ जाए या कोई भी संपत्ति आ जाए उसकी तरफ देखना ही नहीं है एकमात्र हमारे लक्ष्य है इसी जीवन में शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसे दृढ़ निश्चय करके मन को निश्चल करके भगवत चिंतन में लगाने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है नहीं तो अगर हम इस तरह से छोटी सी बात पर छोटी सी घटना पर हैं? हम हमारे वृत्ति चंचल हो जाए विक्षेप हो जाए तो फिर कैसे भजन होगा तो इस तरह से तो हमारे सबसे कीमती समय निकल जाएगा तो कब हम भजन करेंगे निश्चल होकर भजन तो एक नियम का बंधन नहीं है मला कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर भटक रहा है ए यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ इसका क्या होगा उसका क्या होगा अरे सब छोड़ो किसका क्या होगा तुम्हारा क्या होगा पहले ये चिंता करो ए अपने चिंता करो ए भगवत चरण में समर्पित होकर भगवान को कर्ता मान करके एह, उनके चरण में मन को निश्चल करके भगवत चिंतन में लग जाओ तब जा कर तुम बहुत जल्दी संसार से निकाल जाओगे अगर मान लो इधर उधर के देख वस्तु विषय की चिंता में तुम इस तरह से अपना को कर दोगे तो मन को निश्चल करना संभव नहीं होगा और मन के निश्चलता बिना वहां पहुंचना संभव नहीं है मन निश्चल करने के लिए चाहिए प्रभु के ऊपर भरोसा करके जो करा रहे प्रभु की इच्छा जो हो रही है प्रभु की इच्छा जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके देखते रहो प्रभु के कृपा